नमस्कार आज 2 दिसंबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले कुछ सप्ताह से हम काश्मीर ईश्वर दर्शन की मूल अवधारणाओं पर चिंतन कर रहे हैं और उसी चिंतन के अंतर्गत हमारे ये पांचवी सभा है जिसमें हम मूल अवधारणाओं पर चिंतन कर रहे हैं तो उसी के अंतर्गत जो हमारा पिछला जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं और सम्भवतः अगले सप्ताह भी हम इन मूल अवधारणाओं पर चिंतन करेंगे और तदनंतर प्रयास करेंगे कि तंत्रालोक जो एक वृहत साहित्य है उस तो पर चर्चा आरम्भ करें हमने पिछली बार एक तो उपायों के बारे में पढ़ा था और उसकी चर्चा आरंभ की थी जो पूरी नहीं हो पाई थी ने चर्चा की थी कि ईश्वर के अनुभव के लिए परमेश्वर के बोध के लिए जो विभिन्न उपाय हैं उनके शिवदर्शन में वर्गीकरण किए गए हैं तीन उपाय होते हैं और चौथा अनुपाय कहलाता है। अनुपाय तो परमेश्वर का अनुग्रह जहाँ पर किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होती उसे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती और जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए उसे परमेश्वर का बोध स्वयंमय हो जाता है इसके लिए उसके पूर्वजन के कर्म स्वयं की हृदय की रिजुता और उसकी योग्यता जो भी परमेश्वर उचित समझते हैं वो उसके लिए कारण होती है लेकिन सांसारिक रूप से सा उसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता बाकी जो तीन उपाय हैं जो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए ऋषियों ने कहे हैं वो तीन उपाय हैं शाम्भपाय शाक्त उपाय और आणवोपाय और इन तीन उपायों के वर्णन को हमने पिछली बार आरंभ किया था आणु उपाय वो होते हैं जिसमें हम संसार का सहारा लेते हैं ईश्वर की ओर जाने के लिए आसरा संसार का होता है और निगाह ईश्वर पर होती है दृष्टि बाहर होती है लक्ष्य परमेश्वर का होता है इसी के अंतर्गत आते हैं हमारे पूजा पाठ आते हैं इसी के अंतर्गत तीर्थ यात्रा आती है इसी के अंतर्गत पवित्र नदियों में स्नान आता है, व्रत आते हैं त्यौहार आते हैं उत्सव आते हैं ये जितने हम ये करते हैं ये आणुओपाय का आरंभिक हिस्सा है आणुओपाए फिर शाक्तोपाय और फिर शाम्भ उपाय वो सर्वोच्च है तो आणुोपाय का आरंभ होता है मंदिर पूजा पाठ व्रत त्यौहार उपवास तीर्थ यात्रा इन सब चीज़ों से आणु उपाय का आरंभ होता है आणु उपाय वो है जब हम संसार का सहारा जैसे मंदिर संसार का हिस्सा है पवित्र नदियाँ इस संसार का हिस्सा है जितने व्रत त्योहार उपवास कथा श्रवण जो करते हैं ये सभी इस संसार के हिस्से हैं यही हमें परमेश्वर की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरणा देते पूजा करने से हमको परमेश्वर की स्मृति होती है उपवास करने से परमेश्वर के प्रति हमारी आस्था पुष्ट होती है इसी तरह से तीर्थाटन करने से पवित्र नदियों में स्नान करने से हमें एक आत्मबल प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होते हैं इसके बाद हम उस सहारे को अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है गुरु के निर्देशन में सत्संग से समझ से स्वाध्याय से इनसे हम इस स्थिति को और आगे बढ़ाते अब इसमें विशेष बात क्या है कि यह उपाय ये, ये स्वयं त्याज्य है त्याज्य का मतलब यह नहीं होता कि यह अछूत है या, या गलत है या बुरे हैं कोई भी उपाय बुरा नहीं होता लेकिन कोई भी उपाय परमेश्वर से बड़ा भी नहीं होता जैसे आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और आपको वहां प्रधानमंत्री से दिल्ली में मिलना है तो कोई भी रेल प्रधानमंत्री के तुलना में बड़ी नहीं हो सकती अगर वो रेल नहीं और कार से भी जाओ बैलगाड़ी से जाओ पैदल जाओ बस से जाओ महत्व उस व्यक्ति का है जिससे हम मिलने जा रहे हैं ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का महत्व ईश्वर बोध से है कि परमेश्वर का अनुभव हो ईश्वर का बोध हो हमको इस बात का सरोकार नहीं है कि साधन कौन सा है लेकिन विडंबना यह होती है कि साधन हमको इतने आकर्षक लगते हैं कि उन साधनों से आगे बढ़ पाना मनुष्य के लिए कठिन हो जाता है। ये सामान्य बात है हर व्यक्ति के लिए तो यहाँ पर हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो उपाय हैं वो त्याज्य हैं जैसे कि दिल्ली पहुँचने के बाद रेल जो हम बड़ी मुश्किल से टिकट मिला था बड़ी अच्छी जगह मिली थी बहुत गादेदार सीट थी सब कुछ था लेकिन अब दिल्ली आ गई है तो हमको उसको त्याग में ऐसे ही समस्त उपाय सीढ़ियां हैं जो अगली पायदान पर जाने के बाद पिछले पायदान को छोड़ना पड़ता है ऐसे ही आण्वों पाय का आरंभिक हिस्सा है जो अभी अपन ने बात की इसका उच्चतर हिस्सा है जब हम ध्यान करते हैं प्राणायाम करते हैं कुंभक करते हैं रेचक करते हैं हमने कई बार पढ़ी है इन बातों को तो ये प्राणायाम और ध्यान ये उसका अगला हिस्सा है जब हम हमारा आसरा जो संसार का ले रहे थे विस्तृत रूप से उस संसार के आसरे को शरीर पर सीमेंट लाए क्या हम आसरा संसार का मंदिर का या किसी भी तीर्थ का या किसी भी वस्तु का या मूर्ति का अब आशरा लेने के बजाय अब हम अपने शरीर का आसरा लेंगे ध्यान में परमेश्वर का रहेगा लेकिन अब हम वो सहारा बाहर के बजाय हमारे शरीर का रहेगा वो स्थिति आण्डोपाई की और उच्चतर स्थिति है अब इसके बाद में इससे भी उच्चतर स्थिति आणु की आती है या आणों का मतलब होता है अणु ना छोटा इसको आणु क्यों कहते हैं क्योंकि हम अपने आप को छोटा दीनहीन गरीब दुखी परेशान संसार का गुलाम ऐसा ही समझते हैं हमको अगर कोई कहता है कि तुम परमेश्वर हो तो हम एकदम करेंगे नहीं परमेश्वर तो वहाँ बेटा हम कहेंगे परमेश्वर क्यों हम अपने आप को नहीं पहचानते इसलिए अणु कहलाते हैं अणु का दूसरा नाम है पशु इसलिए भगवान को पशुपति कहते हैं क्योंकि वो इन सब पशुओं का स्वामी है हम जो सीमित जीव हैं जो पशु स्थिति में हैं उन सबका वो स्वामी इसलिए उसको पशुपति नाथ बोलते हैं तो ऐसे ही हम सब पशु हैं सीमित जीव हैं या अणु कहलाते हैं अणु का मतलब होता है सीमित हम उस असीम की बूंदें हैं लेकिन हम अपने आप को सीमित समझते हैं तो अगला पड़ाव होता है हमारा आंतरिक ध्यान जहाँ पर कि हम अब रेचक कुंभक या प्राणायाम जो करते थे वो अब हम मानसिक रूप से करते हैं हमारे शरीर का भी हम आसरा छोड़ के अब हमारे मन बुद्धि पर आ जाते हैं ये मानसिक आसरा लेते हैं यहाँ पर हमारा स्तर के अंदर मन और बुद्धि का हो गया इसके बाद हमारी आणोपाय की यात्रा पूर्ण होती आणोपाय की यात्रा के बाद में अगली होती है शाक्तोपाय यात्रा जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर मनुष्य को वो सब करना है जो इन आरंभिक साधनों के बाद करना है और ये सबसे ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वैत को समझने का प्रयास करते हैं और ईश्वर बोध के लिए प्रयास करते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है शाप्त तो तो अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं जैसे जैसे हम संसार से सहारों को समेट के शरीर शरीर से मन और मन से बुद्धि पर लेकर आते हैं उसके बाद में हमारा अगला पड़ाव होता है अपने स्वयं की आत्मा स्वयं की चेतना हम उस चेतना पर ध्यान करते हैं उस चेतना को समझने का प्रयास करते हैं और स्वयं को चैतन्य रूप में चिंतन करने का अभ्यास करते हैं कि मैं स्वयं इस शरीर में स्थित चैतन्य हूँ ये शरीर मेरा दृश्य है जैसे मैं यहां बैठा हूं मैं जो कुछ देख रहा हूं उससे मेरा सरोकार सीमित है यह मेरी अलमारी हो, हो सकती है, लेकिन मैं अलमारी नहीं हूं मटकी हो सकती है लेकिन मैं मटकी नहीं हूं यह मेरा कमीज हो सकता है लेकिन मैं कमीज नहीं हूं यानी <गणागी> कमीज मेरी पहचान नहीं है कमीज दूसरा भी आ सकता है यह अलमारी दूसरी भी आ सकती है ये मटकी टूट भी सकती है दूसरी भी आ सकती है तो इसमें मेरी आसक्ति कितनी है कि इतनी ही है कि ये इस वक्त तो मेरे पास है और मेरे अधिकार में लेकिन इससे ज़्यादा ये मेरी पहचान तो नहीं है ये मेरा घर हो सकता है लेकिन ये घर में नहीं हूँ क्योंकि मैं तो घर बदल सकता हूँ दूसरे घर में जा सकता हूँ ये घर क्या है ये मेरी वर्तमान में मेरी संपत्ति है लेकिन मैं नहीं मेरी पहचान इस घर से नहीं है ऐसे ही अब वो साधक जो आत्मा पर केंद्रित होने लगता है उस शरीर को भी ऐसा ही मानता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ जैसे मकान मैं नहीं हूँ मटकी मैं नहीं हूँ कमीज मैं नहीं हूँ मकान मैं नहीं हूँ ये सब मेरे संपत्तियाँ हैं जिनको मैं वापर रहा हूँ ऐसे ही ये शरीर भी अब मैं नहीं हूँ ये शरीर भी मेरा धन है इसको संभालना ज़रूर है लेकिन मेरी पहचान नहीं है अधिकतर हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं कि मैं दुखी हो गया मैं बूढ़ा हो गया मैं बीमार हो गया हम कभी ये नहीं कहते कि मेरा शरीर बीमार हो गया हम कहते हैं कि मैं बीमार हो गया क्योंकि हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। अब वो योगी जो शाक्तोपाय आरंभ करता है वो सबसे पहले तो अपनी चेतना को स्वयं की पहचान जानने लगता है कि शरीर मैं नहीं हूँ इस शरीर से उन्नत या इस शरीर को देखने वाली चेतना यहाँ पर हम दृश्य और द्रग दोनों का विवेक करते हैं यहाँ पर भगवान आदिशंकर्य ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा था दृग दृश्य विवेक यानी चिंतन करो कि दृश्य क्या है और उसको देखने वाला कौन है सामान्यतः तो हम आज क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो हम क्या हैं दर्शक हैं और जो खेल रहे हैं वो खिलाड़ी हैं अब उस खेल में सामान्यतः हम क्या सोचते हैं कि जो वो खेल रहे हैं हम देख रहे हैं हमारे खेल में कोई दखल नहीं है और कभी भी हम अपने आप को खिलाड़ी नहीं जानते चाहे कुछ भी हम कमेंट कर देंगे क्योंकि हमें जानते हैं कि जो कमेंट करता है जो व्याख्या करता है उस खेल की उस खेल से अलग उस खेल में वो शामिल नहीं है इस तरीके से वो दृश्य है और हम उसको देखने वाले हैं तो जो टिप्पणी कर सकता है दृश्य पर वो कौन है वो दर्शक है और जो जिस पर टिप्पणी की जाती है वो है दृश्य तो द्रव और दृश्य दोनों का विवेक जो हम ये समझेंगे कि द्रव क्या है वो दृश्य का है दोनों को हम छाटें अलग करें दोनों को एक मैक नहीं करें हम समझे तो ये विवेक कब परिष्कृत होता है खेल के मामले में तो हम झट समझ गए मटकी के मामले में झट समझ गए मकान के मामले में झट समझ गए लेकिन जब ये शरीर पर आता है तो समझने में कठिनाई आती है कि शरीर में नहीं हुई ये भी मेरा दृश्य है जैसे कि मैं क्रिकेट का मैच देखता हूँ तो ये क्रिकेट का मैच चूँकि मैंने टिकट लिया है क्रिकेट का मैच देखना मेरा अधिकार है ऐसे ही मैंने कर्म की है शरीर मेरा अधिकार है लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूँ मैं तो ये शरीर को देख रहा हूँ इस शरीर को बचपन से बड़ा होते देखा इसी इस शरीर को जवान होते देखा इसी शरीर को बीमार होते देखा इसी शरीर को बूढ़ा होते देख रहा हूँ और इसी शरीर को नष्ट होकर जहाँ से आया वहाँ जाते भी देखूँगा यह हमारी भावना होती है उसकी जो अब शाक्त का आरंभिक साधक वो इस चैतन्य को अपना स्वरूप जानता है और इस शरीर को अपना दृश्य जानता है कि शरीर मेरा दृश्य है और इससे अब जिसे हम कमेंट करते हैं कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है मेरी आंखें बराबर सहायता नहीं दे रही मेरे कान अब बराबर सुनाई नहीं देता इस तरह से हम जिसे कान के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि मेरा कान मेरी आँख मेरी नाक मेरा हाथ तो टिप्पणी करने वाला उससे अलग है जिस पर टिप्पणी की जा रही है जैसे खेल की कमेंट्री करने वाला खिलाड़ी नहीं है कोई खिलाड़ी खेलते खेलते खेल की कमेंट्री नहीं कर सकता और कमेंट्री करने वाला खेल नहीं सकता ऐसे जब हम कहें कि हम अपनी आँख नाक कान आँख बुद्धि मन सब पर कमेंट कर देते कि मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही मेरा मन आज उदास है इसका मतलब हम उस मन के पीछे खड़े उस बुद्धि के भी पीछे खड़े हैं उस शरीर के भी पीछे खड़े हैं यानी जब हम मन के ऊपर बुद्धि पर और शरीर पर इन सब पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं इन सब के पीछे खड़े हैं तो हम क्या हैं हम चैतन्य स्वरूप हैं जो उस मन को भी देख रहे हैं मन भी हमारा दृश्य है हमारी बुद्धि भी हमारा दृश्य है और हमारा ये शरीर भी हमारा दृश्य है तो आप कभी शांत बैठकर चिंतन करें तो हमारा शरीर हमको दृश्य की तरह से लगने लगेगा कि मैं तो इसमें निवास करता हूँ जैसे अगर आप किसी तीर्थ में गए धर्मशाला में गए तो वो आपका तात्कालिक पता हो जाता है कि पे कैंप है मेरा यहाँ पर ये यह मेरा पता है मैं अभी चार दिन यहाँ धर्मशाला में ठहरूंगा तो उस धर्मशाला से आपकी मोहब्बत उतनी ही होती है चार दिन पूर्ति कि उसके बाद तो छोड़ के चले जाएंगे लेकिन ये बात हमको आसानी से समझ में आती लेकिन यही बात हमारे शरीर के मामले में हमको ज़रा कठिनाई से समझ में आती क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना तादाद में है कई बरस हो गए जब से जन्म लिया इसी में रह रहे हैं हम इसको ही अपना परिचय समझ लेते हैं इस परिचय को तोड़ना इस परिचय को इस भ्रम को तोड़ना ही शाप्तोपाय का आरंभ है और अब शाप्तोपाय का साधक उस अपनी चेतना पर चिंतन करता है और चिंतन करके उस स्थिति को यानी जो हमारी सीमित अणु स्थिति है उस स्थिति को उच्चतर स्थिति तक ले जाता है इसको कैसे करता है उसका आप अपन यहाँ पर उस उपाय का तरीका समझते हैं उस चेतना के स्तर को जीव स्तर से शिव स्तर तक पशु स्तर से पशुपति के स्तर तक ले जाने का जो प्रयास करता है वो कैसे करता है इसके लिए एक ही शब्द जो पिछली बार आखिरी में अपन ने बात करी थी उसका नाम है मध्यम समाश्रयत मध्य को ही पकड़ो मध्य को ध्यान दो कैसे अब इसको अपन आगे समझते है एक अपन ने माला ली उसमें मन के बहुत सारे अब हमको हमारा ध्यान जब माला पे जाता है तो किस पर जाता है मन के पर जाता है कितने मन के हैं रुद्राक्ष हैं, के हैं तुलसी के हैं ऐसा हमारा ध्यान जाता है कि मन के किस चीज़ के हैं कितने बड़े हैं छोटे रुद्राक्ष हैं बड़े रुद्राक्ष हैं ये हमारा ध्यान संसार पर जाता है हमारा ध्यान कहाँ नहीं जाता उस धागे पर जिसने माला पीरों रखी जिसमें माला बनी है अगर वो माला ना हो तो एक भी मन का जगह पे नहीं रहेगा उसका नाम भी माला नहीं रहेगा माला तभी है जब वो धागा है तो संसार तभी है जिसको इसको एक सूत्र में पिरोने वाला परमेश्वर है इसको एक सूत्र में पिरोने वाली चैतन्य है जो चेतना है वही इसको चेतन किए हुए है ना अस्तित्व लाया हुए है तो अब हम कैसे ध्यान करेंगे अगर हम मन के को देखें माला के हम कई बार मन के हाथ से चलाते हैं ऐसे ऐसे करके तो एक मन का जब हमारे आगे खसका तब हमारा ध्यान सीधा किस पे जाता है दूसरे मन के पर लेकिन शाक्तोपाए का साधक मन के पर नहीं उन दोनों मनकों के बीच में ध्यान करता है क्योंकि उसको सरोकार है उस धागे से जिस धागे के द्वारा माला बनाई गई है यानी अगर वो ध्यान मनकों पर ही रखेगा तो कभी भी ईश्वर बोध माला जपने से नहीं हो पाएगा वो अब क्या करेगा उसके मन को पर ध्यान कम करेगा और मन को के बीच में स्थित माला का जो धागा है अब उस पर ध्यान करेगा एक कदम चलाते हैं हम कहते हैं ये दाहिना कदम हम मैंने आगे बढ़ाया फिर हम दूसरा कदम उठाते हैं बायां। दाहिना कदम रखते हैं तब बाया उठाते हैं बाया रखते हैं तब दाइना उठाते हैं इस तरह से हम सतत चलने की क्रिया करते हैं हमारा ध्यान किस पर होता है कदम उठाने और रखने पर अगर कोई बोलते हुए तो बोले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये बायां पैर दाइयाँ पैर है, बाया प्यर दाया पैर इस तरीके से हम हना होती है। लेकिन जो शाक्तोपाएगा साधक होगा वो लेफ्ट और राइट के बीच में ध्यान करेगा जब दाइना पैर रखा गया है और बाया पैर अभी उठा नहीं है उस स्थिति में क्या है उस स्थिति में शुद्ध चेतना है इसको समझने का एक और तरीका समझ समुद्र में लहरें उठती हैं और किनार पे आके समाप्त हो जाती एक लहर उठी वो ऐसे ऐसे चल के आई उसी के पीछे दूसरी लहर भी आ रही है, उसके पीछे तीसरी लहर भी आ रही है हम लहर देखते हैं सामान्य दृश्य है नदी में भी दिखाई देती है समुद्र में दिखाई देती है लहरें अब एक लहर को उठते से हमने उसका नाम दिया कि लहर राम दूसरी लहर उसके पीछे आने लगी हमने बोला उसका नाम लक्ष्मण अब लहर क्या है लहर हमको चलती प्रतीत होती है लहरें नहीं चलती पानी वहीं का वहीं रहता अगर लहरें चलती होती तो पानी को पता नहीं कहां तक ले जाती लेकिन वो तो किनार पे आकर स्वयं समाप्त हो जाती है जल वहीं का वहीं रहता है लहर का मतलब होता है कि जल उसे के ऊपर हो रहा है अब वो जल जहाँ ऊपर हुआ हमने इसका नाम रखा राम अब वो लहर आगे बढ़ गई और वहाँ का पानी नीचे बैठ गया अब उस जगह पे क्या है खाली समुद्र उस जगह ना तो अब राम है और उसके पीछे शाम वाली लहर तो अब आने वाली है राम वाली आगे बढ़ गई शाम वाली आ रही है वो शांत तक तो बैठा है समुद्र क्या है समुद्र है राम निकल गए शाम आ रहे हैं बीच में क्या है शुद्ध समुद्र यानी आपने राम पर ध्यान किया तो राम दिखेगा शाम पर करोगे तो शाम दिखेगा लेकिन हम दोनों के बीच में ध्यान करोगे तो आपको परमेश्वर दिखेगा समुद्र यानी परमेश्वर जितनी लहरें हैं वो रचनाएं हैं लहरों की कोई गिनती नहीं होती रचनाओं के भी कोई गिनती होती है हम भी एक रचना है ये टेबल भी एक रचना है एक चिड़िया भी रचना है एक कुत्ता भी एक रचना है एक पेंसिल एक सुई भी एक रचना है और एक विचार भी एक रचना है किताब भी एक रचना है एक कविता भी एक रचना है चित्र भी एक रचना है एक लड़ाई झगड़ा भी एक रचना है प्रेम मोहब्बत भी रचना है रचनाएं संसार की अनगिनत है हर रचना के बीच में एक धागा है जो उनको संसार से जोड़ कर रखता है चाहे वो लड़ाई झगड़ा प्रेम मोहब्बत मकान दुकान सुई धागा कुछ भी हो वो समझते संसार के अंदर अगर उपस्थित हैं और वो इस संसार में कुछ न कुछ क्रियाएं कर रहे हैं तो ये लहरों की तरह है वो आएंगे और चले जाएंगे जैसे हम भी एक लहर हैं किनार पे आके ख़त्म हो जाएंगे समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा चेतना का कुछ नहीं बिगड़ेगा वो लहर समुद्र की किनार पर आकर समाप्त हो गई ऐसे ही हमारी अपनी स्वयं की जिंदगी ये एक लहर की तरह है उस लहर का नाम रख दिया राम शाम कुछ भी और वो लहर जब समाप्त तो हो जाएगी तो बच्चे क्या शुद्ध चेतना तो ये चेतना पर ध्यान करने का ज्ञान है चेतना पर अगर हम ध्यान करते हैं तो हम इस शरीर को एक लहर की तरह जानते हैं एक सामने वाले व्यक्ति को एक लहर की तरह जानते हैं और हर वस्तु को भी एक लहर की तरह जानते हैं क्योंकि हर लहर अपना एक जीवन है उसका लहर को वहाँ से यहाँ तक आने में दो मिनट लग सकते हैं दस किलोमीटर से आ रही है तो दो घंटे लग सकते हैं लेकिन उस लहर की एक जीवन है उस जीवन के बाद वो लहर स्वयं समाप्त हो जाती है और दूसरी बड़ी बात उस लहर का उस समुद्र से अलग कोई अस्तित्व तो है क्या हम कहें कि वो राम नाम की लहर उसको उठा के इधर ही ले आओ लाना असंभव है क्योंकि उस लहर का समुद्र से अलग कोई अस्तित्व तो है ही नहीं ऐसा ही हमारा चेतना से अलग अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है हमारा वास्तविक अस्तित्व तो है वो चैतन्य जिसका हम स्वरूप है जिसका हम, है। हम अभिव्यक्ति हैं हम चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं है ना? जैसी एक लहर समुद्र की अभिव्यक्ति होती है ऐसे ही हम भी उस चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं और वो अभिव्यक्ति तात्कालिक अभिव्यक्ति इसकी अभिव्यक्ति परमेश्वर करता है हम छोटे परमेश्वर के स्वरूप हैं हम भी अभिव्यक्ति करते हैं जब मैं एक शब्द बोलता हूँ दूसरा बोलता हूँ पहला समाप्त तो हो जाता है दूसरा उसके पीछे पीछे आता है सामान्य श्रोता क्या करेगा एक शब्द को सुनेगा दूसरे को सुनेगा तीसरे को सुनेगा और चार का एक वाक्य बना के उसका एक अर्थ निकालेगा यही हमको पढ़ना है मात्रका में अगली बार कि मात्रका क्या करती है हमको संसारिक अर्थ बताती है जबकि समस्त मात्रका शिव और शक्ति है जितने स्वर हैं वो शिव हैं और जितने व्यंजन हैं वो शक्ति है और स्वर शक्ति से मिलकर मात्र बनती है और वो मात्रा का से मिलकर अक्षर बनते हैं अक्षर से शब्द शब्द से वाक्य वाक्य से कथा बनती है और वो कथा हमको इस संसार में धकेल देती है। एक कथा बनी किसी ने कहा पिताजी बीमार हो गए प में ही की मात्रा पी त मैं आ की मात्रा ता ज में ई की मात्रा जी हमने मतलब, मतलब निकाल लिया पिताजी है ना जबकि क्या है प में जो ई की मात्रा है वो शिव है प है शक्ति है अब शिव शक्ति ने हमको इस संसार में धकेल दिया एक मतलब निकाल लिया हमने हमारे अंतस में एक मतलब निकला उस चीज़ को अभी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तो यही हमारी सांसारिक यात्रा है जो लहरें हैं वो हमको सत्य दिखाई देती हैं लेकिन वो समुद्र हमको दिखाई नहीं देता इसी तरह दो के बीच में दो कदमों के बीच में दो शब्दों के बीच में दो लहरों के बीच में जब हम ध्यान करते हैं दो मनकों के बीच में तो हमारा ध्यान शुद्ध चेतना पर होता है इसको और आसानी से समझ लेते हैं हम एक गहना को देखें स्वर्ण का गहना है हमारा ध्यान किस पे होता है इसकी डिजाइन कितनी है किसने बनाया कैसा है किस साइज का है कितने वजन का है उस पर ध्यान होता है हमारा ध्यान स्वर्ण पर बहुत कम होता है और वो उसकी एक अभिव्यक्ति है स्वर्ण की अभिव्यक्ति है उसका एक्सप्रेशन है और जिस वक्त तो उसका उपयोग हो जाएगा पूरा तो हम वापस स्वर्ण बना दिया जाएगा उसको गला दिया जाएगा फिर से स्वर्ण बन जाएगा उस वक्त वो शुद्ध स्वर्ण है उस वक्त उस तो उसमें कौन सा है गहना सारे गहने हैं संसार के एक स्वर्ण का डला लो वो पूछो इसमें कौन सा गहना है बोले ऐसा कोई गहना नहीं है जो इसमें नहीं है तो संसार में जितने गहने हुए हैं वो भी इसी में है और जितने होने वाले हैं वो भी इसमें हैं क्योंकि संसार का कोई भी गहना इससे बनाया जा सकता है ऐसा कोई गहना नहीं जो इससे नहीं बनाया जा सकता खाली की जरूरत है जो बना सकारीगर होना ठीक वो बना देगा ऐसे ही स्वर्ण से जैसे समस्त गहने बनाए जा सकते हैं वैसे ही चैतन्य से सृष्टि की समस्त रचनाएं, चाहे वो सूई हो धागा हो लड़ाई हो झगड़ा हो मनुष्य हो कुत्ता हो बिल्ली हो चिड़िया हो। सब कुछ बनाए जा सकते हैं तो वो चैतन्य की अभिव्यक्तियाँ हैं और वापस उसी चैतन्य में वैसे ही समा आएँगी जैसे स्वर्ण से निकलने वाला हर गहना वापस स्वर्ण बन जाता है जैसे समस्त लहरें निकलने वाली वापस समुद्र बन जाती है उसी तरह से समस्त सृष्टि पर हमारी निगाह जब होती है दृष्टि होती है यही दृष्टि आदमी को बदल देती उसको शाक तो पाए का साधक बना देती है और वो उसकी जब वास्तविक पहचान वो जानता है कि मैं तो लहर हूँ मूल समुद्र तो मेरे भीतर है एक लहर चलते चलते भी अगर जानें कि समुद्र से अलग मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है ये लहर जो नाम दिया गया है राम शाम जो कुछ वो तो किनारे पर जाके समाप्त तो होने वाला लेकिन यह समुद्र अक्षय है ये समाप्त नहीं होने वाला और वही मेरा वास्तविक स्वरूप है और इसी को बोलते हैं कि वो अमृत कि वो उसको अमृत मान लेता जब उसको लहर को मालूम है कि मेरा समुद्र स्वरूप कभी ख़त्म नहीं होगा ये जो प्रकट स्वरूप वो तो ख़त्म हो जाएगा तभी हम कह सकते हैं वो अमर हो गया क्योंकि ये वो समुद्र के रूप में चला गया ऐसे ही जब योगी शिव रूप में अपने आप को पहचान लेता है शिव सयु जो हो जाता है उसके बाद में हम कह सकते हैं कि वो अमर हो गया क्योंकि अमृता शरीर सशरीर नहीं होती शरीर तो नश्वर है यही मिट्टी से निकला और यही जाएगा वो कि जो चीज़ जहाँ से आए वहीं जाएगी मिट्टी से निकला है मिट्टी में ही जाएगी हम जिस घर से आए अभी वापस काम नहीं पड़ते वैसे फिर वहीं घर ही जाएंगे ऐसे ही वो शरीर में मिट्टी से निकला है मिट्टी में चला जाएगा लेकिन जो चेतना है वो दिव्य है वो दिव्य परमेश्वर है परमेश्वर से ही परमेश्वर में ही जाएगी और वैसे ये अगर अब इससे अगली दृष्टि वो से वहीं से निकली है मिट्टी भी कहीं और से नहीं निकली है वो भी उस चेतना से निकली है और चेतना फरक कहा समय का वहां कोई अस्तित्व नहीं है परमेश्वर की दुनिया में समय थमा हुआ थमा समय कोई न वहाँ भूतकाल है न भविष्य है न वर्तमान काल है तीनों काल एक साथ वहां पर ऊपर। है इसलिए वहां पर वो मिट्टी के रूप में भी भगवान है मनुष्य के रूप में भी ईश्वर है लड़ाई झगड़े के रूप में भी ईश्वर है खुशी आनंद के रूप में भी ईश्वर है और सुई धागे के रूप में भी ईश्वर है जीव जंतुओं के रूप में भी ईश्वर है क्योंकि वो सब रूपों में आनंद ले रहा है उसने अपने आप को इन सब रूपों में ढाल रखा है लेकिन हम चूंकि सीमित हैं दो दृष्टियां हैं ईश्वर दृष्टि से वो समस्त रूपों में आनंद ले रहा है, जैसे कि मैं इस उंगली का भी आनंद ले रहा हूं, इस उंगली का भी आनंद ले रहा हूं, मेरी आँखों का भी आनंद ले रहा हूं, मेरी जबान का भी आनंद ले रहा हूं, क्योंकि मैं इस शरीर का स्वामी हूँ लेकिन अगर ये नाक चाहे कि नहीं, नहीं मैं आँख बन जाऊँ तो नहीं बन सकता अगर मैं चाहूँ कि मैं कुत्ता बन जाऊँ तो नहीं बन सकता अगर मैं चाहूँ कि इस वक्त मैं कुछ और बन जाऊँ दस फिट ऊँचा हो जाऊँ मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस वक्त इस शरीर में बंधा हुआ हूँ ऐसे ही यह उंगली नाक नहीं बन सकती कान नहीं बन सकती कान चाहे तो नाक नहीं बन सकता क्योंकि वो इस सीमा में बंधा हुआ है लेकिन मेरे दृष्टि से कान भी मैं हूँ नाक भी मैं हूँ हाथ भी मैं हूँ आँख भी मैं ही हूँ ये पूरा शरीर मेरा अपना ही तो है इसमें कोई भेद नहीं एक यूनिट है एक इकाई है इसलिए इस शरीर को मैं अपने रूप में पहचानता हूँ लेकिन ये पहचान दो आरंभिक रूप से जब हम चेतना को नहीं समझते तब इस शरीर को मैं समझते तब हम एक गलती करते हैं हम समझते हैं कि शरीर के भीतर मैं हूँ शरीर के बाहर संसार है लेकिन जब इच्छी उच्चतर स्तर पर हमारी बुद्धि आ जाती है योग्यता आ जाती है जिसको हम अपनी चेतना को पहचानने लगते हैं और फिर जानते हैं कि शरीर भी चेतना है तो फिर सिर्फ ये शरीर ने संसार के सभी शरीर हमको परमेश्वर दिखाई देने लगता है शुरू में हमको स्वयं की पहचान मैं की तरह होती है और संसार की तरफ होती है और उस चित्र स्तर पर समस्त सृष्टि मैं की तरह दिखताई मैं के सिवा कुछ है ही नहीं तू तो है ही नहीं मैं के सिवा तू नाम की कोई चीज़ है नहीं आप नाम की कोई चीज़ है नहीं इदम है ही नहीं वहाँ पर हम इदम कहते हैं इदम का मतलब मुझसे अलग इदम का मतलब होता है संस्कृत में मुझसे अलग जो कुछ है वो इदम है और मैं अहम हूँ अहम और इधम हमको दिखाई देता है तो ये अलग अलग स्तर हैं प्रमाता के जो यहाँ पर हम सात प्रमाता के स्तर हमने देखे हैं ये इस सातों स्तर प्रमाता के अलग अलग स्तर हैं। प्रमाता का मतलब होता है अनुभव करने वाला जो एक सामान्य संसार का अनुभव करने वाला है वो अपने आप को सकल के रूप में जानता है सकल का मतलब होता है जिसको नापा जा सके स यानी सहित कल यानी कलना जिसकी कलना की जा सके कि यह दस फीट ऊँचा है सत्तर किलो इसका वजन है अस्सी साल इसकी उम्र है इस तरीके से जिसकी कल की जा सके वो सकल कहलाता है और सकल प्रमात्र में सभी मल यानी अज्ञान तीन तरह के अज्ञान हैं उनको अपन फिर समझेंगे तीन अज्ञान होते हैं आणव मल मई मल और कार्म मल तीनों मल उसमें समाय में हैं, सकल में उसके बाद प्रलयकल एक वो ध्यान की मूर्छा की स्थिति है जिसमें कार्ममल समाप्त हो जाता है लेकिन मायुमल और अणोमल अभी भी उपस्थित रहते हैं उसके आगे प्रलयाकल उसके आगे विज्ञानकल जहाँ पर ये बौद्ध की स्थिति है लेकिन अस्थाई बौद्ध की स्थिति है उस सीमित जागरूकता में मात्र अणोमल रहता है और बाकी के दोनों मल समाप्त हो जाते हैं उसके आगे शुद्ध विद्या की स्थिति है जिसको मंत्र प्रमात्र कहते हैं वहाँ सब मल समाप्त हो जाता लेकिन ये पूर्ण स्थिर स्थिति नहीं है ज्ञान आता है कभी ज्ञान चला जाता है कभी लगता है मैं मैं आम अहम और कभी लगता है इधम इधम कभी संसार दिखता है कभी मैं दिखता है और वो दोनों में टोगल होता रहता है इधर उधर बदलता रहता है उसकी अगली स्थिति ईश्वर की है जबकि ईश्वर में इधम अहम का महत्व होता है न संसार दिख रहा है लेकिन मैं ही हूँ उसके आगे सदाशिव की स्थिति होती है जिसको हम मंत्र महेश्वर कहते हैं उस मंत्र महेश्वर में क्या होता है कि अहमेदम एकदम यानी मैं ही हूँ संसार का कोई अस्तित्व नहीं है जो कुछ है मैं ही हूँ और फिर शिव शिव में सिर्फ शिव फिर संसार नाम की कोई चीज़ है नहीं वहाँ पर शिव अपने आप को ही जानता है अपना ही विमर्श करता है वहाँ पर किसी भी तरह का उससे अलग कुछ भी नहीं है इस तरह ये सात स्थितियाँ हैं योगी की और इससे उलट स्थितियाँ इस हैं संसार बनाने के लिए उद्यत परमेश्वर की परमेश्वर बनाता है तो शिव से सदा शिव फिर ईश्वर शुद्ध विद्या स्थिति बनाता है फिर माया आती है फिर माया की स्थिति के बाद वो निचले प्रमात्र बनते हैं तो माया के अंदर स्थित प्रमात्र जो हैं वो तीन होते हैं सकल प्रलय प्रलयाकल और विज्ञानकल जो माया के अधीन होते हैं और जो माया से मुक्त होते हैं वो पाँच शुद्ध प्रमात्र कहलाते इसलिए प्रमात्र का मतलब होता है कि मैं अपने आप को किस स्थिति में जानता हूँ उसको प्रमात्र कहते हैं और प्रमेय वो है जो मेरा संसार है उसको हम प्रमे करते हैं और संसार के ज्ञान को क्या बोलते हैं प्रमाण बोलते हैं ये आधारभूत भाषाएं हैं क्योंकि इन भाषा को समझेंगे तो आगे आने वाले हम जितने साहित्य को समझेंगे उसको समझने में हमको काफ़ी सुविधा हो जाएगी अब परमेश्वर शिव सतत पांच काम करता है सृष्टि स्थिति संवार तिरोदान और अनुग्रह सृष्टि बनाता है उसको रखता है उसको वापस अपने में सम्भाल लेता है ये उसको स्वर्ण के गहने से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम उसको बनाते हैं उसको अलमारी में रखते हैं वापरते हैं और फिर आखिर में उसको वापस स्वर्ण बनाते काम हो गया तो और तिरोदहन का मतलब होता है अपने स्वरूप को छुपा लेता है वो स्वर्ण का गहना है लेकिन उसमें स्वर्ण दिखता ही नहीं उसमें इतने रंग बिरंगे उसने जड़ दिए कि हमको दिखता ही नहीं कि इसमें सोना है भी कहीं पर ऐसे ही हमको दिखता ही नहीं कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति कहीं शिव है हमको उसके आवरण ही दिखाई देता है कहीं लगता है कि रामलाल है श्यामलाल है ये हमारा दोस्त है हमारा दुश्मन है ये बदमाश है ये परोपकारी है ये संत है साधु है हमको ऐसे रूप दिखाई देते हैं जिनके हमको अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं लेकिन उसके पीछे शिव दिखाई देता नहीं जो है वो दिखाई देता नहीं और जो दिखाई देता वो है नहीं इसलिए हमको एक मिथ्या दृष्टि मिली हुई है जिसके कारण हम उसको सत्य को नहीं देख पाते लेकिन इसी को तिरोधान कहते हैं और अनुग्रह तब है जब हमको सत्य अपनी इन आंखों से दिखाई दे दिखा। लगे, क्योंकि परमेश्वर को देखने के लिए कहीं जाना नहीं है कोई यात्रा नहीं है आंखें खोलो और परमेश्वर सामने हैं आंखें बंद करो तो भी परमेश्वर सामने हैं क्योंकि अगर उजाला परमेश्वर है तो अंधेरा भी परमेश्वर है उसको देखने के लिए आँखें खोलने में भी कोई समस्या नहीं बंद कर तो बंद करो तो ही दिखाई देगा ऐसा भी नहीं है और खोलने से फर्क पड़ेगा ना आँखें बंद करने से जो दृष्टि है वो इन आँखों की दृष्टि की बात नहीं है दृष्टि है हमारे आंतरिक दृष्टि इनर विजन जिस विजन से हम इस सृष्टि को देखते हैं और वो हमारी अगर परिष्कृत हो गए, माया के पार देखने की क्षमता पा ली इस संसार के सत्य ज्ञान को पा लिया तो फिर हमारे लिए समस्त सृष्टि परमेश्वर का स्वरूप है उसको देखने के लिए कहीं कोर जाने की जरूरत नहीं तो वही अनुग्रह कहलाता है ये पाँच लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये पाँचों कृत्य एक साथ चलते हैं कभी कभी हम समझते हैं कि पाँचों कृत्य सर सृष्टि बन गई अब वो एक समय आएगा जब प्रलय होगा तब एक साथ समेट ली जाएगी ऐसा नहीं है ये पाँचों कृत्य सतत चलते हैं जैसे बिल्डिंग बनते से उसका क्षरण शुरू हो जाता है बिल्डिंग बनते से वो गिरने की प्रक्रिया शुरू की उस प्रक्रिया में सौ साल डेढ़ साल लग सकते हैं लेकिन बिल्डिंग जिस दिन बनी उसी दिन वो गिरना शुरू की मनुष्य जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी मृत्यु तय है और मृत्यु की यात्रा सौ साल साल पच्चीस साल कुछ भी हो सकती है लेकिन मरना तभी शुरू हो जाता है वो क्रिया पूर्ण होती है किसी स्थिति पर जाकर लेकिन वो शुरू वहीं पर हो जाती है तो सृष्टि स्थिति संवार तिरोदान अनुग्रह ये पांचों क्रियाएं परमेश्वर की सतत चलती हैं इनमें कहीं रुकावट नहीं आती पांचों क्रियाएं सतत चलती हैं अब इसके अलावा इस सृष्टि के छः मार्ग बताए गए हैं अध मार्ग कहलाते हैं इन छः मार्गों का ये रहस्य है कि बाहर जो हमको संसार दिखाई देता है वो उसके तीन रूप हैं परा अपरा और परापरा या ना बीच का ऐसे ही जो संसार हमको बाहर दिखाई दे रहा है तीन अधवा हैं उसके भुवन अधवा जिसको हम कह सकते स्थूल तत्व अधक्ष्म है और कला अधवा परा है या ना सूक्ष्मात सूक्ष्म है वो सबसे सूक्ष्म है यानी वो पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त है तत्व उनका एक सीमा है तत्वों की एक सीमा है जैसे पृथ्वी एक तत्व है तो उसकी एक सीमा है लेकिन अधवा कला विस्तृत है जिनमें समस्त तत्व समाये हुए हैं और ये भूवन उन आकारों के नाम हैं जो छोटे छोटे या आप सापेक्षिक रूप से छोटे बड़े आकार बने हैं जैसे एक गहना है एक मकान है एक दुकान है एक सूर्य है एक चंद्रमा है एक पृथ्वी इस सबके आकार हैं और इस प्रकार से एक ब्रह्मांड का राम भुवन है एक ब्रह्मांड बना इसको हम ऐसे योगी अपने ध्यान में कहते हैं कि एक सौ भुवन भगवान ने बनाए एक भुवन है है ना? लेकिन हमको उस संख्या से कुछ लेने देना नहीं हम तो उसके विशालता को समझने के लिए बात कर रहे हैं कि समस्त सृष्टि जो हमको दिखाई देती है वो एक भुवन कहलाती है तो ये हमारे संसार का बाहरी स्वरूप है जिसमें तत्व हैं कलाएँ हैं और भुवन हैं ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर भी यद पिंडे तत ब्रह्मांड है कई बार कह कि जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर के अंदर भी है तो उसमें जो स्थूल रूप से उसको पदाधुवा कहते हैं जो सूक्ष्म में उसको मंत्राध्वा कहते हैं परा है उसको वर्णाध्व कहते हैं इनको अब जब अपन तंत्रलोक पढ़ेंगे तो इनको विस्तृत से पढ़ने का प्रयास करेंगे इसमें काफ़ी विस्तार से चीज़ तंत्रालोक में बताई गई है कि इन का क्या मतलब है इन अध से कैसे हम उस सृष्टि को हमारे भीतर भी समझ सकते हैं हमारे भीतर भी उस सृष्टि का उतना ही विकास है इन सबको पढ़ने से कोई थ्योरिटिकल बातें नहीं है इन सबको पढ़ने से हमको संसार का जब पूरा खाका समझ में आता है स्ट्रक्चर हमारी विजन अपने आप बदल जाती है हमारी दृष्टि अपने आप वैसी हो जाती है जिसके द्वारा हम इस सृष्टि को परमेश्वर के स्वरूप में देखते उस वक्त हमारा बोलना चालना खाना पीना रहना उठना सोना बैठना सब वैसे ही हो जाता है जैसा परमेश्वर स्वयं कर रहा है क्योंकि उस वक्त हम आत्मा से सीधे सीधे चलाए जाते हैं चलाए तो आज भी जाते हैं आत्मा से लेकिन हम चलते नहीं आत्मा क्या बोलती है हम उसकी आवाज़ को बाईपास कर जाते हैं और रूल कर जाते हैं वो कहती है ऐसा करोगे छोड़ो छोड़ो अभी आज के ज़माने में ऐसा नहीं चलता हम आत्मा को सदा सप्रेस करते हैं हमारे जो अंदर की वाणी है जिसको हम इनर कॉन्शियस कहते हैं या हमारे आत्मा की आवाज़ कहते हैं वो परमेश्वर की वाणी है उसी से हम चलते हैं लेकिन हम उसकी नहीं सुनते हम उसको अनसुना कर देते हैं और जब योगी उस स्थिति में आ जाता है जब उसकी दृष्टि बदल जाती है तो उसको अपनी किसी भी स्थिति के लिए सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अब वही चलता है जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो अंतरात्मा की आवाज़ नहीं रह जाती वरन इस शरीर को चलाने वाली शक्ति बन जाती अभी हमारा शक्ति अपने मन और बुद्धि से चलता है और उस स्थिति में हमारे मन और बुद्धि की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर हमारे आत्मा से सीधे सीधे हमारा शरीर चलता है इसलिए वो कैसे चलता है जैसे मान शिव वो लड़ेगा अभी तो कैसे जैसे शिव वो प्रेम करेगा तो वैसे जैसे शिव करेगा वो चलेगा तो वैसे जैसे शिव चलता है क्योंकि उस समय उसमें और परमेश्वर में सारे भेद समाप्त हो जाता तो इन स्ट्रक्चर्स को समझना संसार की रचना कैसी है उसमें हमारी क्या स्थिति है तीनों उपाय क्या हैं शाम्ब उपाय वो है जो अंतिम उपाय जिसकी बात करना रहेगी वो है जिसमें हमको करना अब कुछ नहीं है मनुष्यों को करना जो था उसने आणोपाव में बहुत मेहनतें करी खूब कथाएँ करी खूब यात्राएँ करी खूब घूमा फिरा पूजा करी पाठ करा सब करा उसके बाद अपने शरीर पर सीमित करा फिर ध्यान करा फिर अपनी चेतना को पकड़ा चेतना को पहचाना उसको उन्नत किया और मध्यम समाज शायद करके कि उसने हर चीज़ के मध्य में ध्यान प्राप्त ध्यान करने की कोशिश की अपनी चेतना को ईश्वर के रूप में जाना और उसके बाद में उसने उस चेतना को शरीर से अलग किया तदंतर उसने उस चेतना का विस्तार किया और बताया कि मैं शरीर में मैं हूँ न केवल यह समस्त शरीर में हूँ और समस्त तो सृष्टि में हो जब उसका विकास हो जाता है ज्ञान हो जाता है तो अंत में किसी दिन उसको गुरुकृपा से ईश्वर के अनुग्रह से उसे परमेश्वर की इच्छा से शक्तिपात होता है और उस वक्त उसको इस सृष्टि की व्यंगमता का परमेश्वर स्वरूपता का इसकी एकता का अनुभव हो जाता है लेकिन वहाँ तक पहुँचने की जिम्मेदारी हमारी होती है जहाँ पर कि उस अनुग्रह को हम आकर्षित कर सकते हैं जैसे अगर धूप छत पर मिलती है तो छत तक जाने की जिम्मेदारी हमारी है उसके बाद धूप कब खिलेगी वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है उसकी हमको चिंता भी नहीं है क्यों क्योंकि ये तो उसकी चिंता है अब हम वहाँ तक आ गए हैं तो उसको तय करना है पर हम पर कब अनुग्रह करें इसलिए ये इच्छोपाए अनुभव परमेश्वर की इच्छा का है ये ज्ञान का है जो शक्तोपाय जिसको अपने अभी बात करी कि हमको मध्य को पकड़ना है मध्य पर ध्यान करना अपने स्वयं की चेतना को पकड़ना और उसका विकास करना है और इसके अलावा ये जो क्रियोपाय है जो आण्वोपाय उसमें सब क्रियाएं है महत्वपूर्ण हैं आप पूजा करो तो क्रिया है पाठ करो तो क्रिया है उपवास करो तो क्रिया है व्रत रखो तो क्रिया है यात्रा करो स्नान करो तो वो क्रिया है वो समस्त क्रियाओं में आरंभिक रूप से हम परमेश्वर की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा पाते हैं उन क्रियाओं के बाद में हमारा ध्यान है जो भीतर जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो स्थित आत्मा तक जाता है उस आत्मा को पहचानता है उसका स्तर ऊपर उठाता है उस स्तर पर हम उस आत्मा को शिव की तरह पहचानने लगते हैं तब हमको समझ में आता है कि शिव ही हैं इससे अलग हम कुछ नहीं है तब हमारा बोध होता है शिव अहम या अहम ब्रह्माष्ट और उस बौध को अनुभव किया जाता है बोला नहीं जाता क्योंकि अगर हम बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि तो अहंकार अहंकारोक्ति हो जाती है हम कहें हम तो ये अहंकार अहंकारोक्ति कहलाती कि इसको अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ लेकिन शिवोहम का बोध जिसको होता है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि हम अहम हम वो तो कभी ये नहीं बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि वरन उसका चिंतन करता है और गुरुजन कहते हैं कि चिंतन हमको सबको करना चाहिए रोजाना कि अहम ब्रह्माषमी शिवो अहम मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूँ क्योंकि इसका बहुत किसन किसिन तो होना ही है लेकिन वाणी से लोगों को ये बात कहने कोई आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि सत्य यही है कि जो शिव स्थिति तक पहुँचाता पहुँच जाता है उसको पारखी ही पहचान पाता बाकी तो सबके लिए वो सामान्य इंसान अधिकतर के लिए वो इतना सामान्य इंसान होता है कि तो उसका पड़ोसी भी नहीं जानता कि वो कौन है कि वो किस स्थिति में उसका पड़ोसी भी नहीं जानता यहाँ तक उसके घर के सदस्य भी नहीं जानते हैं कि वो कौन है कई बार उसकी पत्नी पति को नहीं जानती पत्नी को पति नहीं जानता क्योंकि कितने भी नज़दीक रहो उसके भीतरी सत्य को जानना आसान नहीं इसलिए औरों पर टिप्पणी करने से बेहतर है कि हम अपने अंदर की चेतना का उत्थान करें और उसको परमेश्वर की स्थिति तक ले जाने का प्रयास करें इसमें जो कठिनाइयाँ आएँगी वो हम समय समय पर जो आगे पढ़ने जा रहे हैं तंत्र उसमें उसका समाधान अपने आप होता चला जाएगा तो आज अपनी बात पर नहीं समाप्त करते गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सद्गुदेव जय सखी सरकार की की जय जय ओम सर् कुणावता ओं भद्र कर्णभषणुयाँ दवा स्त्री रंगस्तुष्टुवाम स्थनु वशेमह देविता यदा ओं सहना सहनौ गुन सह वीर कर्वावे तेजस्वना वधितमस्तु ओम विषावे ओं स्वस्ति न इंद्रोधस्रवा स्वस्ति न पूषा स्वस्तिनो स्वस्ति ओम हरिष्टने स्वस्तिनो बृहस्पतिदधमद पूर्णमेद पूर्णापूर्णमुदच्यते पूर्णस्थर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति